तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने के बाद आशुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने के बाद अहंकार हो गया और उनके अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ही एक विलक्षण तेजो मै यक्ष के रूप में प्रकट हुए उपनिषद की अच्छाई का है इंद्र ने कहा भाई पता लगाओ ये विलक्षण तेजो मय महापुरुष कौन है पूछो इसका पता लगाओ कौन जाएगा सबसे पहले पता लगाने अग्नि बोले मैं जाऊंगा क्यूँकी मैं सबसे प्रथम हूं वेद में सबसे पहले मेरी स्तुति की गई है अग्निमीड़े पुरोहितम ऋग्वेद का पहला मंत्र है बोले तो ठीक है आप जाइए अग्निदेव पहुंचे यक्ष ने पूछा कौन हो तुम कस्तम कौन हो बोले तो जात वेदा हम मैं जात वेदा अग्नि हूं क्या कर सकते हो अरे क्या कर सकते हो आप हमको नहीं जानते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 जो सामने जाता उसी की शक्ति हर लेता वायु गए बोले हम जाएंगे कौन हो आप कौन हो तुम बोले मातृस्वाह मैं वायु हूं क्या कर सकते हो अरे बोले क्या कर सकते हैं तो आपको पता नहीं क्या कर सकते हैं बड़े से बड़े पहाड़ों को सूखे पत्तों के जैसे आकाश में उड़ा सकते हैं सारी धरती को उलट कर सकते हैं मैं प्रचंड प्रभंजन हूं वायु हूँ बोले तो ठीक है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 अब बंधन करे चलता रहे तो जो परम लक्ष्य है वहाँ तक पहुँच जाएगा तयी सांख्यम योग पशुपति मतम वैष्णव मि प्रभिने प्रस्था पर मद रुचिनाम मि चुचीना वैचित्र्याजुकुटिलना पथजुषा नृणामेको गम्यमसी पयसा मणव इव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 श्री जगत रामानंदाचार्य भगवान के द्वादश शिष्यों में श्री मनुजी जी के अंशावतार श्री पीपा महाराज पहले भगवती देवी के भक्त थे प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मांगन को धायो तो सत्य कहो ते शक्ति सुदृढ़ हरि शरण बतायो भगवती का साक्षात्कार प्राप्त कर चुके थे और भगवती दुर्गा ने ही उनको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 हमारे पार्षद भी चार हाथ वाले होते हैं आपका तो है हमारा भी हो गया है अब प्रहलाद जी का वंशज हम इसको मारेंगे नहीं कहने का तात्पर्य है कि अंत में सबको भगवान की शरण में पहुंचना है बिना भगवान की शरणागति के कोई गति नहीं है अब बस बात यह है कि देवतांतर की उपासना के मार्ग पर चल के जाओ तो भी घूम फिर के वहाँ पहुँचना है और सीधे सीधे भगवत शरणागत होकर के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 ऐसे ही उनके मस्तक को भार किया इसलिए यथा काका यथा शुकाज जात मातृत्व शुकत्व तथय वह ब्राह्मण्याम ब्राह्मणाजा मातृत्व ब्रह्मत्व क्षत्रियत्व वैश्यव शूद्रव समझना चाहिए यही सनातन धर्म की पद्धति है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 तो एक बार हम आर एस एम ने देखा एक छोटा सा बच्चा हम समझते हैं आठ नौ साल का भी मुश्किल को होगा था वो इतने बढ़िया बढ़िया कुल्लर बना रहा था परे और कुल्लर देख के हमें बढ़ा करो थोड़ी देर खड़े हो गए देखने तमाशा फट से ऐसे करके कुल्लर बना देता सूख से खाट लेता अब देखने में तो हमको भी लगा कि बहुत सरल है ऐसे माटी का धोंधा बना लो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 कलश कहाँ रखना चाहिए दीपक कहाँ रखना चाहिए चौक कैसे पूरना चाहिए पूजन की थाली कैसे सजाना चाहिए उसको ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी संस्कार में है सत्यनारायण की कथा बांचना तो पेट से सीखे आया तो ये क्या है ये जन्मांतरीय संस्कार हैं, जो जिसका काम है अब हमारा हम, हमको भगवत कृपा से संतों की कृपा से जो सेवा हम कर सकते हैं वो हमें मिल जाए तो हम उसको अच्छी प्रकार से करेंगे श्रद्धापूर्वक करेंगे भगवान के मंदिर में सेवा पूजा करने का काम हो बहुत अच्छी प्रकार से कर सकते हैं भाव से कर सकते हैं सुंदर पोशाक धारण करना ठाकुर जी के मुखारगंज पे पत्रावली बनाना श्रृंगार करना इसमें खूब रुचि है अब कोई कहे गड्ढा खोदो तो ये हमने कभी खोदानी तो हम कैसे खोदेंगे मकान बनाओ तो मकान तो हम नहीं बना सकते न गड्ढा खोद सकते न मकान बना सकते इसके लिए हम अयोग्य है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 और बहेलिये के जैसे तक तक करके बाण मार रहा है जा ब्याघ कुल में उत्पन्न हो जा जाए बोला महाराज आप मरे तो नहीं थोड़ा घायल ही तो हुए चोट तो लगी गई अब अपराध क्षमा करो हम ऐसा नहीं करेंगे बोले अब तो जो बाणी निकलनी थी सो तो निकल गई अब उसका परिमार्जन संभव नहीं है हाँ यह बात जरूर है कि तुमको कसाई के कुल में जाना तो पड़ेगा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 नाभा गोस्वामी जी का तो कथन है वर्णाश्रम अभिमान तज पद रज बंद जा चुकी संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की इतने अनुरागी भक्त श्री महाराज जब वे गंगा स्नान के लिए चलकर के जाते भगवान नाम संकीर्तन करते हुए रैदासी चलते उनका रोम रोम पुलकित हो उठता उनके नेत्रों से अग्रल अस्टार बहने लग जाती उनकी उस प्रेम विह्वल अवस्था को देख करके काशी के बड़े बड़े लोग अपने वर्ण और आश्रम की के अहंकार का त्याग करके जिस मार्ग से रैदासी चलकर जाते हैं उस मार्ग की उनकी चरण रथ की वंदना करते हैं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 एक तरफ ब्राह्मण देवता विराजमान हो गए एक तरफ अकेले रहदास जी विराजमान हो गए भगवान ब्राह्मण देव अवश्य हैं, किंतु उन ब्राह्मणों में रैदास के प्रति असद भाव था इससे भगवान प्रसन्न नहीं थे वे विचारे वेद पाठ करते करते उनके कंठ सूख गए भगवान हिले डुले तक नहीं क्योंकि वो भगवान को तो शिला समझ रहे थे कहा से शिला हिले डुले और रैदास जी ने कोई मंत्र मंत्र क्या जाने बेचारे मंत्र रह जी रैदास जी ने तो एक ही बात कही पतित तो पावन नाम राज साथ की पति पतित तो पावन नाम साँच कीजिए विलंब छाणी आईये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 सबके देखते देखते सिंहासन के सहित ठाकुर जी आए और रैदाशी की छाती से लग गए सबने रैदाशी को वंदन किया सबरी जी की रैदाशी की भक्ति आहा हहा इसलिए हमारे वृंदावन के रसिक महान रसिक श्री भगवत रसिक देव जी ने कहा तीन लोक चौदह भुवनन में भय हों हरि प्यारे तिन तिन सौ व्यवहार हमारो अभिमानिन से न्यारे भगवत रसिक रसिक परिकर कर सादर भोजन पावे पुल, आचार अनादर देख ध्यान नहीं लावे हम सो इन साधुन सो पंगति जिनको नाम लेत दुख छूटत सुख लूटत तिन संगति हम तो इन साधुन सो पंगति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 प्राद विषड गुण युताद अरविंद नाभ पादारविंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम मन्े तदर्पित मनोवचने हिताथ प्राण पुना से अलंकृत कोई ब्राह्मण है किंतु भगवान के चरण कमलों की भक्ति से शून्य है तो उस ब्राह्मण के अपेक्षा वह स्वपच तृष्ठ है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 इसलिए भैया भक्ति की बड़ी भारी महिमा है नालम दिजत्व देवत्व ऋषित्व बासुरात्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न भोग्यता प्रिय मलया भक्या हरिण्यद विडंबनम भगवान निर्मल भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं इसलिए हे अर्जुन मुमुक्षु महानुभावों ने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 ईर्ष्या का उनमें अभाव हो गया अब उनमें ईर्ष्या नहीं है ना उनमें संसार की किसी वस्तु को पाकर हर्ष है ना ही किसी वस्तु के नष्ट हो जाने पर उनके चित्र में विषाद है ये द्वंद्व से मुक्त हो चुके हैं सिद्धि और असिद्धि दोनों ही अवस्थाएं जिनके लिए एक जैसी हो गई हैं, ऐसे जो निष्काम कर्मयोगी हैं वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं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 कि 500 पवित्र नदियों के साथ गंगाजी समुद्र में मिलती है महाभारत में लिखा है 500 नदियां 500 नदियों के साथ गंगाजी समुद्र में मिलती हैं लेकिन गंगा सागर में जाकर 500 नदियों को खोज सकते हो आप अरे 500 नदियों छोड़ो गंगाजी को भी खोज सकते हो क्या किधर गंगाजी है किधर समुद्र है जाकर हम लोग विश्वास करते हैं ये गंगा सागर है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 ब्रह्म हवि ब्रह्मा ब्रह्मणुत ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा भी ब्रह्मी है ब्रह्मार्पणम् उस यज्ञ में हवनीय पदार्थ भी ब्रह्मी है ब्रह्म हवि अग्नि भी ब्रह्मी है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 थोड़ा कीर्तन करें हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं महाराज जी का पदार्पण हुआ महाराज जी विराजे सौभाग्य तो की बात है श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम गीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीताधे श्याम जय श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीता राम जय सी ता सीता राम जय सीता राम राधेश्याम राधेश्याम राधेश्याम राधेश्याम जै राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे जय रघुनंदन जय सियाराम जय रघु ज् केवलभ सी ताराम ज् केवलभ सी ताराम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम भगवद <स्त्रीवत> गीता जी की जय जय श्री राम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 और उस व्यक्ति ने जो बड़ा जिज्ञासु बन रहा था जो चीज नहीं खानी पीनी चाहिए वही चीज बैठकर मेरे सामने तनिक भी संकोच नहीं कहा है कि वृंदावन के बाबाजी बैठे हैं, बेचारे मुंह पे कपड़ा धरे हैं, एसी कोच में थूक सकते नहीं खिड़की खुली रहती नहीं कहा जाए थूकने के लिए तब हमारे समझ में आये भैया जो लिखा है शास्त्रों में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 अपनी बात पर पक्के हैं दूसरे की सुनना नहीं पूज करुणाधान वाले महाराज जी जानते हैं एक महात्मा से बहुत तर्क करने वाले महाराज जी के पास आके उन्होंने तर्क किया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 हम भी घंटा वर्षक माथा पच्ची करते रहे और उनको बार बार समझाने का प्रयास करते रहे कि मुख में रख लेना या भक्षण कर लेना इसका अलग अलग अर्थ नहीं है ग्रास लियो या भक्ष लियो संस्कृत भाषा के अनुसार अर्थ है अलग नहीं है आपको संदेह नहीं करना चाहिए नहीं नहीं कैसे भक्ष लियो अंत में महाराज जी बोले कह देखो पंडित जी वे जो कहते हैं अब हाँ मैं हाँ करो तब समाधान होगा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 लेकिन महात्मा तो महात्मा गर्ज गए कर ले हमसे कोई शास्त्रार्थ काशी में विद्वानों की कमी नहीं है लोग आ गए बोले कहो कि कैसे करेंगे आप हमसे शास्त्रार्थ उन्होंने कहा जो तुम कहोगे वो हम मानेंगे नहीं और अपनी मनवाने की पूरी ताकत लगा देंगे कि हमारी मानो हम तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं मानेंगे न सुनेंगे न मानेंगे अपनी मनवाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे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 भले ही कोई समर्थ से समर्थ महात्मा है तो हमारी श्रद्धा ही नहीं है हमारा विश्वास ही नहीं है उनके प्रति हमको कोई लाभ नहीं होगा अश्रद्धा विश्वास हो तो पूरा पूरा लाभ हो जाएगा एक घटना सुना है एक बड़ा गांव है तहसील है सौराष्ट्र की वहां महाराज जी की कथा हो रही थी सबरी जी का चरित्र महाराज जी कह रहे थे तो सबरी जी के चरित्र में भरतमाल में आता है कि वो सरोवर का जल खराब हो गया था उस शबरी के चरण डालने से शुद्ध हो गया वहां एक पंडित जी विराजे विचारे अभी भी है ही वो पंडित जी उनके मन में भाव आया कि हमारे कुआ का पानी खराब हो गया एकदम कड़ुआ और खारी हो गया अब पानी का पूरे गांव को मोहल्ले को बड़ा कष्ट है दूर से पानी लाना पड़ता है तो महाराज जी अच्छे महात्मा तो है ही हैं, इनका चरण धोके कुआं में डाल दें तो ठीक हो जाएगा पानी उन्होंने क्या किया कथा के कि रात को कथा होती थी महाराज जी तो वो आए आकर के परात लेके आए बोले महाराज जी हम चरण धोएंगे हम लोगों ने करे भाई कहीं को चरण धोगे रात के समय महाराज जी वैसे महाराज बोले नहीं किसी को रोको मन जिसकी जैसी भावना पूरी कर लेने चरण धोए चरण धो के धोके किसी को बताया नहीं पूछा भी नहीं और ले जाके कुआ में डाल दिया उन्होंने तो पूरा धो के चरण जल कुआ में डाल दिया और सवेरे जल्दी उठ के परीक्षण किया देखें पानी बदला कि नहीं बदला जैसी पिया एकदम मीठा पानी ऐसा पानी मरत खुल्ला करने लायक नहीं बचा था पानी इतना कड़वा और खारी तेल जैसा पानी और एकदम मीठा पानी हो हल्ला मच गया तमाम लोग इकट्ठे हो गए हो जी मेला जैसा भर गया कुआ पर अब तो महाराज जी के पास भी भीड़ इकट्ठी होने लगी अरे महाराज डाला पानी बदल गया कुआ हमने कहा महाराज जी देखिए इस कलिकाल में कितना बड़ा चमत्कार हुआ सबरी जी के समय में तो हुआ था आपके चरणाम महाराज जी बोले पंडित जी झूठी प्रशंसा हमको सहन नहीं होती हे झूठी प्रशंसा मत करो समझे से लोग ज्यादा बड़ाई करके नीचे गिरा देते हैं बड़ाई हमको सहन नहीं होती देखो हमें पता होता है कि हमारे पैर कितने चमत्कारी हैं तो हमने कुछ न कुछ रुपया पैसा इनसे कमा लिया होता पर हम तो आज तक अपने पैरों से कोई फायदा नहीं कमा पाए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 यो न द्वेश न कांक्ष निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधा प्रमुख अर्जुन जो पुरुष न किसी से राग करता है न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है वह कर्मयोगी सदा ही संयासी है ऐसा समझना चाहिए क्योंकि राग द्वेश द्वंद्वों से रहित पुरुष ही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 नैव नरोमीति युक्तौ मनेत सत्वित पश्यन श्रृणवन स्पृशन जिघ्रन नपन गच्छन स्वसन स्वपन प्रलपन विसृजन गृहण निमीशन इंद्रिया इंद्रिया वर्तन धारयन अब इसका भक्ति अर्थ हम कर रहे हैं भक्तिपरक अर्थ क्या है भक्त को यह सब करते हुए देह इंद्री आदि के होते हुए भी इनका अनुसंधान क्यों नहीं होता बहुत विस्तार से कहने का अवसर नहीं प्रहलाद जी के चरित्र में सुखदेव जी कह रहे हैं आसीना पर्यटन गच्छन नच्छन स्वतन स्वपन कहते हैं नानुस एतानी गोविंद परिरंभी प्रहलाद जी भी सब कुछ करते हैं लेकिन उन्हें अनुसंधान नहीं रहता क्यों गोविंद परिरंभी गोविंद ने भूजाओं में भर रखा है तो भक्त को निरंतर ये भाव बना रहता है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 ऐसे ही कर्म रूपी डोरी की प्रत्यंता से छूटा हुआ ये देह रूपी बाण अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाता है शरीर पात तक पहुंच जाता है और सहज ही अपने जीवन की यात्रा भी संपन्न कर लेता है उसको स्वयं पृथक रूप से स्वतंत्र रूप से चेष्टा करके कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है इसलिए वस्तुतः आसक्ति शून्य होकर के महात्मा कर्म का अनुष्ठान करते हैं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 स भरोसे कुंवरी केोवत पाऊपसारीवृंदवन विहारी की जे इसलिए नादत्ते कसचि पापम न चतम विभु अग्ना अज्ञने व्रृतम ज्ञानम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 सबके भीतर समान परमात्मा का अनुभव करके किसी के प्रति वैर द्वेश अथवा घृणा का भाव मत रखो समय में भगवत बुद्धि रखते हुए सबकी सेवा करने का विचार रखो पर जो बात हम कहने जा रहे हैं अन्यथा मत मानना एक अवस्था ये है कि समदर्शन समवर्तन नहीं पर ज्ञानी भले ही समवर्तन न करता हो समदर्शन करता हो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 आए अंधेरे घर के मदन राय चाकी चाटे चून न खाए तो रुग, रुग मेरे प्रभु जी की चाल पूछ ही ले जो जो के बाल बड़ा सुंदर पद है पूरा हम नहीं कहेंगे अंत में है बोले नाम देव प्रभु बनो संयोग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 अंतरयामी की नो सनाथ आज मेरे आए लंबकनाथ नया नाम और भगवान का धर दिया लम्बक नामदेव नाम जैसे उच्च कोटि के भक्त का दर्शन करके प्रेतात्माएं मुक्त हो गयी वेपक चतुर्भुज रूप होकर वैकुंठ चली गयी और भगवान प्रकट हो गए धन्य है नामदेव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 क्या कहें गीता भागदौड़ वाला ग्रंथ नहीं है वो तो एक ही श्लोक लेकर उसी में रमण करने वाला ग्रंथ है क्या कहें कैसे सुंदर सुंदर भाव हैं भगवान कहते हैं कि देखो संपूर्ण यज्ञ और संपूर्ण तप इनका भोक्ता एकमात्र मैं ही हूँ संपूर्ण लोगों का सर्वेश्वर प्रभु भी मैं ही हूँ और संपूर्ण प्राणियों का सगा मैं भी हूँ अपना मैं ही हूँ अपना और पराया इसका स्वरूप क्या है सुहृद किसको कहते हैं सुहृद उसको कहते हैं जो अपना सगा हो सगा उसको कहते हैं जो हमारा कभी साथ न छोड़े वो तो सगा है और जो कभी साथ न रहे वो पराया है परम श्रद्धे स्वामी श्री राम जी महाराज कहा करते थे शरीर संसार कभी साथ रहते नहीं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 सर्वकल सन्यासी योगारूढ़ तदुच्य इसलिए हे अर्जुन साधक का कर्तव्य है उद्धरेमत्मान नात्माद आत्म यात्मनो बंधु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 सुना प्रवचंद में बोलते थे कृपा करो नारायण अब कृपा करो कृपा करो अपने तो। ऊपर कृपा करना क्या है अपने ऊपर कृपा क्या है अपने ऊपर कृपा है अब लो नी अब नान सब लो नसानी अव नान से हूँ अब, अब लोन सी राम अवनान से हूँ राम कृपा भव निशा राम कृपा भव निशा जागे ते नवलोन सा अवनान से हो अवलो नी राम अव नान से पायो नाम चारु चिंतामणि पायो नाम चारू चिंता मणि उर करते ने न खसे हूँ अब ना नसे अब नानसेम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचन नहीं कसे हो परवस बस जान हसो इन इंद्रिन निज बस वन मधुपीही प्रण कर तुलसी रघुपति पद कमल बसे हो अब लोन सानी राम अब नान से अपने ऊपर कृपा क्या है जाने की जीवन की बली गयी हो चित राम सीय पद परिहर अवन कहूँ चली गयी हो उपजी उर प्रतीति सपन हूँ सुख प्रभु पद विमुख न पे हो इसलिए मन समेत या तन के बासी यह सिखावन गये हूँ क्या सिख दोगे श्रवण और कथा नहीं सुनी हो रसना गये हो रोकी हो नयन विलोक से हो रही शीश ईस ना तो ने नाथ सो करी सब ना तो नेह बह हो यह छर भार तुलसी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 साधता का कर्तव्य है किसी पवित्र गाय के गोबर से लिपे हुए किसी गोष्ठ में गौशाला में किसी पवित्र तीर्थ में जाकर के शांत चित्त से स्थिर आसन साध करके बैठ जाए कुशासन बिछा करके वस्त्र बिछा करके बैठ जाए न ज्यादा ऐसे तन के बैठे न ढीला ढाला बैठे है साम्य अवस्था में बैठ कर के सुखासन से बैठ करके और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 चाचरी भूचरी खेचरी अगोचरी उन्मनी पांच मुद्रा साधन से सिद्ध साधु राजा आचार्य चरण ने कहा है तो उनमें भ्रूचरी मुद्रा का संकेत यहाँ भगवान गीता में कर रहे हैं ये पांच मुद्राओं को जानने वाला सिद्ध साधु व सिद्ध सम्राट है सिद्धों का भी राजा है जो पांच इन मुद्राओं को ठीक से जानता है तो भ्रूचरी उस भ्रूचरी से ही सहज उन्मनी मुद्रा जिसको श्भवी मुद्रा कहते हैं भ्रुचरी शुद्ध होते ही सम्भवी मुद्रा अपने आप आ जाती है और इस मुद्रा का आना ये समाधि है गुरुजनों के चरणों में बैठ कर के ठीक से आसन प्राणायाम आदि सीख ले और मुद्रा का साधन कर ले और ज्यादा नहीं तीन वर्ष साधन करे तो तीन वर्ष में ही समाधि तक वह पहुँच जाएगा उसकी समाधि लगने लग जाएगी और ऐसे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 दाहिनो साहि नो जो बात ही, ही को काम रे राम जपुर राम जपुर राम जप जपु बाबरे इसलिए नाम भी योग ही है नाम योग है नाम है।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 महाराज जी के गुरु जी विराजमान थे बंदाव पुराना काठिया बहुत पुराना स्थान है लिम्बार्क संप्रदाय का तो भंडारा हुआ भंडारे में प्रसाद पानेंगे जब तो बोले इतने छोटे छोटे लडुआ बनते हैं। समय इतने बड़े बड़े लडुआ बनते थे बूंदी के ये बड़े बड़े लड़ुआ क्या कहना मिलावट का जमाना नहीं था गोवंश उस समय भी बहुत था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 तो ले भंडारे के लिए तो पुजारियों को तो पहले नंबर आता था पुजारी है रसोईया कुठारी है इनको न्योता पहले पहले नंबर दिया जाता कहीं भंडारा हो तो हम गए वहां होड़ लगी लड़ुआ पाने की तो पंगत करने के बाद होड़ लगी तो महाराज जी कहते हैं कि इसे बड़े बड़े लड़ुआ अठारह तो हम खा गए अठारह लड़ुआ खा गए गिनती की और हम तो तीसरे चौथे नंबर पर रहे हमसे भी आगे आगे बड़े वीर पुरुष थे वीर साधु थे क्या कहें उनको महावीर की उपना दी जाए तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं वो महाराज 25-25 लड्डू तक खा गए इतने बड़े बड़े लड्डू भले तो हम तो 18 तक पहुंच खाए तीसरे नंबर पे रहे हम अब लौट के आए तो इधर तो ने धोती कुंजल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 पूरे दिन में वो सब मिला के साग वाग मिला के दूध छोड़ के आधा किलो दूध लोट लेते थे बस दूध तो अलग है बाकी आहार के रूप में पावघर से कम वस्तु ही उनके पेट में जाती थी और खूब शेर जैसे गरजते रहते थे तो नारायण युक्ताहार विहार इसकी बहुत अच्छी व्याख्या हम कर नहीं सकते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 वैराग्य का स्वरूप था है। क्या करें बहुत बढ़िया से बात कहने चाहिए लेकिन अब समय नहीं है चलो एक श्लोक कह देते भगवान श्रीराम के मुखारवंद से निकली हुई चतुस्ूत्री को कोई स्वीकार कर ले को वैराग्य सिद्ध हो जाएगा श्रीमद वाल्मीकि रामायण में भगवान लखनलाल जी से कहें हे लक्ष्मण सर्वे क्षयांता निचया पतना समुच्च्रया संयोगा विप्रयोगता मरणांत जीवितम पूरी अठारह अध्याय गीता का सारे भगवान कह रहे हैं हे लक्ष्मण संसार के जितने संग्रह हैं वे सब एक न एक दिन नष्ट हो जाने के लिए अब है अब देखिए संग्रह दुख की जड़ है दुख का मूल है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 एक न एक दिन नष्ट हो जाने के लिए हैं। तो संग्रह करने में श्रम करो अब जब भी नष्ट हो जाए तो फिर बैठ के रो के हायरे ये कहा चला गया है ये मूर्खता है कि नहीं ये बात भीतर से समझ में आ जाए तो वह जीव संग्रह परिग्रह से मुक्त हो जाएगा फिर सहज जो चीज आ जाए उसी में वह निर्वाह कर लेगा और जितना शरीर के व्यवहार के लिए अत्यंत आवश्यक है उतना ही रखेगा उससे ज्यादा नहीं रखेगा महाराज जी आवश्यकताओं को जितनी बढ़ा दो उतनी बढ़ जाती है और जितनी घटा दो उतनी घट जाती है घटाते घटाते इतना ज्यादा कोई घटा दे तो सुखदेव जी के शरीक है सनकादकों के शरीक उसको लंगोटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आवश्यक ही कुछ नहीं रहेगा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 तो एक रेल की बोगी बुक करानी पड़ेगी अब हमारा बैराग ट्रेन में लद के कहीं जा सकता है वैसे नहीं जा सकता अच्छे भजनानंदी संत से पुराना परिहास में हंसी में बोलते थे महाराज ये हालत है क्या किया है हमारे पुलिस खाद चौक महाराज जी एक ही लंगोटी रखते थे दूसरी लंगोटी नहीं रखते एक ही लंगोटी जीवन भर एक ही लंगोटी पहरी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 आ उसके घर में पहुंच के चला उतार देते महात्मा तो महात्मा उतार के चला घर देते कहते इसको तो बच्चा इसको पानी में निकाल के सुखने डाल दो पानी में निकाल के सुख डाल दिया अब इतना सा गमसा सामने रखे है बैठ बस हो गया फिर चलना है तभी अच्छा पहनना है तो अचला भी फटता नहीं था उनका महाराज प्रयोग ही कम होगा तो फटेगा कहा से एक दिन हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी लंगोटी तो कम से कम दो होनी चाहिए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 सामान जैसे ही आया महाराज जी बोले वाह अरे बहुत माल लाया धर दे धर दे सब धर दे तो भीतर नहीं ले जाने दिया बाहर बैठे थे चौकी पर सब सामान धरवा लिया और हमसे बोले करोगी मुझे हाँ जा गोपेश्वर दर्शन करके आओ हमको तो गोपेश्वर दर्शन करने भेजा एक ब्रजवासिन मैया ब्राह्मणी आई बोले जा जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा। पीछे दंडोत करना अपनी सखी सहेलियन ने सबको देखा भागवत जी का रुक्मणी जी का प्रसाद बट रहा है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 वही तो आगे बढ़ेगा और सोचे अरे हमसे बड़ा विरक्त कौन बस वहीं से घटना शुरू हो जाएगा ना नारायण इसलिए अभ्यास इन तुकौनते वैराग्य गृहते बार बार लक्ष्य में स्थिर करना इसको अभ्यास कहते हैं इसलिए महाराज जी हमको तो अर्थ समझ में आता है अभ्यास शब्द का अर्थ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 जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा अधम कमीन जाति मतीहीना तुम तो हो सिर ताज हमारा जो दुनिया तो भी मेरा तुम्हारा ये नामाभ्यास के संबंध में ये वाणी कही जा रही है ध्यान से सुने काया का जंत्र सबज मन मुठिया सुख मन तात चढ़ाई गगन मंडल में दुनिया बैठा मेरे सतगुरु कला सिखाई पाप पान हर कुबुध का कड़ा सहज सहज झड़ जाई गुंडी गांठ रह पावे इक रंगी हुई आई जो दुनिया तो भी मेरा तुम्हारा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 जन दरिया मेरे आतम भीतर मे राम नाम विश्वास जो दुनिया तो भी मेरा तुम्हारा नाम सर्वोपरि है महाराज इसलिए नाम जब ही मन को निग्रहित करने का सबसे श्रेष्ठ साधन अरे नारायण मन का निग्रह तो बहुत छोटी बात है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 और ये बात पक्की है कि अपने पुरुषार्थ से संभव नहीं है की तुम ही कृपा तुम ही रघुनंदन जान ही भगत भगत उर्दन श्री जान जी देहु जनाई जानत तुम तुम ही वे जाय इसलिए कोई एक यथार्थ रूप में बुध को जानता है भूमिरापो नलो वायु बुद्धि खम्भ मनो बुद्धिव अहकार प्रत्यदा अपरेय मित प्रकृति विद्धि में पराम जीव महावाहो महाबाहो धारिते धारित जगत भगवान ने कहा देखो अर्जुन पृथ्वी वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार ये अषधा प्रकृति है इसमें पांच प्रकृति स्थल हैं और तीन प्रकृतियाँ सूक्ष्म हैं इन अषा प्रकृति में क्रमशः एक से एक बढ़कर सूक्ष्म है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 और जो जो मेरे अस्तित्व को नकारने वाले वेदावि शास्त्रों में श्रद्धा न रखने वाले संत सदगुरु में श्रद्धा न रखने वाले गौ ब्राह्मण का आदर न करने वाले यही दुष्कर्मी है दुष्कृति हैं वे नराधन माया के कारण उनके ज्ञान की चोरी हो जाती है और वे आशुर भाव को प्राप्त हो जाते हैं ए, देखने में कोई सिंह पूछ नहीं निकलाता किसी के ऐसे भगवत विमुख प्राणी ही असुर प्रकृति के हो जाते हैं हे अर्जुन चार प्रकार से भक्त मेरा भजन करते हैं चतुर्विदा भजन तय माम जना सुकृति नौ जुनो आर तो जिज्ञास अर्थार्थी ज्ञानी चिभर कर भगवान ने यहाँ बहुत उदारता दिखाई है बात जरूर भगवान कहते सभी सुकृति है अच्छे हैं पुण्यात्मा है, अरे इतना ही नहीं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 अणो रणीया मनुस्मेदि आदिवर्णस पता प्रयाण काले मन साचल भक्याल नुवोर्मध्ये प्राण आवेश सम्य सतम परम् पुष मुपै दिव्यम् इसलिए मेरी ही प्राप्ति का संकल्प करना चाहिए मां उपे पुनर्जन्म दुखालय मशाश्वतम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 सही अमीर जुग जुरैना छाती पर ये बात यहाँ भगवान इसलिए कह रहे हैं कि मेरा शरणागत भक्त स्वर्गादी तो चले क्या धरती के भोग तो नहीं चाहे स्वर्ग आदि लोको के भोग भी न चाहे वो ब्रह्मा जी के लोकों के भोग भी न चाहे क्योंकि ब्रह्मलोक पहुँचने के बाद भी नीचे आना पड़ेगा इसलिए भैया मेरी शरण में चला जा है क्यूँकी मामुपे चितुकमते पुनर्जन्म नीद्य सब प्रश्न उठा कि भैया ब्रह्मा जी का लोक कैसा है ब्रह्मा जी की आयु का प्रमाण क्या है कहते एक हजार चित्र का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है शहस्त्र युग पर्यतम आहरियत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांतम तेहो रात्र विदो जना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 भूते सु नश्यत विनश्यति वह मेरा दिव्य धाम है जहाँ प्राप्त होके जीव लौट के नहीं आता है बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय छह महीने जो दक्षिणायण है वह कृष्ण है और छह महीने जो उत्तरायण है वह शुक्ल मार्ग है ऐसा समझना चाहिए यह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 भैंस बकरी भेड़ ये सब आसरी संपत्ति देने वाले हैं और जर्सी तो महा आशुरी संपत्ति देने वाली है इसलिए दैवी संपत्ति की प्राप्ति के लिए भारतीय देसी गो माता का ही आदर करना चाहिए उसी का पालन करना चाहिए दैवी संपत्ति में पैदा हुए कैसे होते हैं युधिष्ठिर के जैसे होते हैं आसरी सम्पत्ति में पैदा हुए कैसे होते वो दुर्योधन के जैसे होते हैं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 सभी गायों की सेवा होने लग जाएगी, सभी गायों का पोषण होना होने लग जाएगा। इसलिए अपनी संपत्ति को गो माता की सेवा में समर्पित करके आप दैवी संपत्ति के अधिकारी बने आसुरी संपत्ति क्योंकि दैवी संपत्त संपत्ति विमोक्षा निबंधाया सूरी दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए है और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए है बोलो भक्तवत्ल भगवान की जय सकाम निष्काम उपासना भगवत भक्ति के स्वरूप का भी वर्णन किया है और भगवान ने कहा श्री भगवान उचो इदम तुते गुह्य तमाम प्रवक्षा वे ज्ञानम विज्ञान सहित यज्ञावा मोक्ष से इसको जानकर तुम अशुभ ऐसी मुक्त हो जाओगे ये क्या है बोले राज विद्या राजगुहियम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्ष धर्म्य सुसुखम कर्तम्यय कितनी बढ़िया बात भगवान कह रहे हैं अश्रद्धा पुरुषा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 राम जी न कभी आते हैं न कभी जाते हैं जो सब में रमण करते हैं उन्हीं का नाम राम जी है इसलिए उठ बातें नहीं कहनी चाहिए वो वो चले गए वो चले गए वो कह को चले गए चिदानंद परमात्मा है हम लोगों के जैसा उनका विनाशी आकार नहीं है इसलिए ज्ञान यज्ञ चाप्यन्याजंतो माम उपास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 ोम पा, पूत पाप यज्ञवा स्वर्गतिये ते पुण्य साज्युंद्रलोक अश्नि दिव्यादगा तम भुवा स्वर्गलोक विशाल क्षीणे पुण्ये मतलोकं विशंति एवं त्रै धर्म मनुपन्ना गतागत काम का तो जना अनियािंत मे जान योगक्षेमं वहाम्यहम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 इसलिए तेप्यन्न्य देवता भक्ता यजंते श्रद्धे यान्विता तेपी मामे व कौंते यजंती अविधि वो अविधि पूर्वक मेरा यजन कर रहे हैं इससे महाराज जी एक बात सिद्ध हो गई कि भले ही देवता देवता की उपासना कर रहे हो लेकिन भीतर से ये सिद्धांत समझे हुए हैं कि इन देवता के अंतर्यामी भी हमारे रघुनाथ जी हैं ये मानकर के यदि उपासना की जा रही है तो वो अभी भी पूर्वक नहीं फिर वो उपासना श्रेष्ठ हो जाएगी लेकिन यदि भगवान को भुलाकर देवता को ही प्रधान मान कर के उपासना की जा रही है तो वो अभी भी पूर्वक उपासना है वो स्वामी जी विनय पत्रिका में सबका वंदन करते हैं सबका स्मरण करते हैं सबसे पहले भगवान गणेश जी का स्मरण करते हैं गाय गणपति जगवंदन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 और दूसरे लोग गणेश जी की उपासना करते हैं ये तो तुलसीदास की गणेशोपासना है और दूसरे लोग बोले अंधन को आख देत कोढ़िन को काया बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा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 कौनते सब कुछ मेरे चरणों में अर्पित कर दो इसलिए जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं मैं उनमें हूँ बे मुझ में हे अर्जुन तुम इस बात को पक्की तौर पर समझ लो कौनते प्रति जानी ही न मैं भक्त प्रणश्यती मेरे भक्तों का नाश किसी काल में नहीं होता है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 हरी श हरी श हरी शो हरी शो हरी शो हरी शो हरीश हरी श हरी श हरी शो हरी शो हरी शो हरी शो हरी श हरी शम हरी Mary